यो यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है इसके हाथ में केवल धनुष है इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता यह हमारे लिए धिक्कार की बात है तुम सब लोग बल लगाओ ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़ेंगे यह देख कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा ओ पापीओ यदि तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके बड़ी कठिनाइयों से किसी तरह उन्होंने पर प्रतंचा चढ़ाई भी तो वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद ना आई उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए किंतु वे बार उन्हें घायल ना कर सके अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूहों से जो बड़े-बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है वह श्री कृष्ण का ही बल था बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे वे मलेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते-देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरि स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा हाय यह बड़े कष्ट की बात है हुई अहो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया यूं कहकर वे फूट-फूट कर रोने लगे और रोते-रोते ही बोले हाय यह वही धनुष है यह वही बाण हैं वही रथ और वे ही घोड़े हैं किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए अहो दैव्य बड़ा कवल है महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा वही मेरी भुजाएं वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन किंतु उन पूण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निहसार हो गया मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया अन्यथा यह कैसे संभव था इस प्रकार कहते हुए अर्जुन श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए वहां उन्होंने यादव कुमार बजर को यदुवंशियों का राजा बनाया तदंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनयपूर्वक प्रणाम किया अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा पार्थ तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है मेरा ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा भगवन सुनिए जो हमारे तेज बल वीर्य पराक्रम श्री और कांति थे वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए मुने जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस-हंसकर बातें किया करते थे उन्हीं के बिना आज हम तिनके के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं मेरे दिव्य शस्त्रों दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए जिनकी कृपा दृष्ट से लक्ष्मी विजय संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म द्रोण कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भोमंडल को त्याग दिया तात चक्रपाणि गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं यह सारी पृथ्वी ही यौवन श्री और कांती से हीन प्रतीत होती है जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए आज उन्हीं श्रीकृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था उन्हीं श्री हरि के बिना उसे अभिरों ने डंडों से त्रशक्त कर दिया महामुने मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया पितामह ऐसी अवस्था में मेरा स्त्रीहीन होना कोई आश्रय की बात नहीं है आश्रय तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर भी निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूं व्यास जी कहते हैं दुर्यवरों पांडनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे उनकी बात सुनकर मैंने कहा पार्थ तुम लज्जा ना करो शोक में भी ना पड़ो सोचो और समझो संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है पांडनंदन प्राणियों की उन्नति और औन्नति का कारण काल ही है यह जो कुछ होता है और हुआ है सब काल मूलक ही है यह जानकर तुम धैर्य धारण करो नदी समुद्र पर्वत संपूर्ण पृथ्वी देवता मनुष्य पशु वृक्ष और सांप विच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है यह जानकर शांत हो जाओ धनंजय तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहां अवतार लिया था जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी तब देवताओं के पास गई थी उसी के लिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था वह कार्य पूरा हो गया संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था अतः अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए देवदेव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ हैं जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था अतः पार्थ तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े-बड़े पराक्रम होते हैं जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था किंतु यह पराजय काल की ही देन थी भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न-भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है तुम गंगानंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था और फिर तुम्हें आभीरों से परास्त होना पड़ेगा यह बात कौन मान सकता था परंतु दोनों ही बातें संभव हुईं पार्थ यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल तेज पराक्रम और महात्म का पहले ही संहार कर दिया है जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं नरश्रेष्ठ यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए अब जाओ धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी यह सारी बातें कहो वीर परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज जी के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई अर्जुन के मुख मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषेक करके वन में चले गए मुनिवरों इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदकुल में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया